महाभारत आदि पर्व आदिपर्व पंचाधिक्शतमोध्याय धृतराष्ट्र के आज्ञा से विदुर का द्रुपद के यहाँ जाना और पांडवों को हसनापुर भेजने का प्रस्ताव करना वाच धृतराष्ट्रवाच भीस्म शांतनविद्वान्ोणस भगवान्षि हित च परम वाक्यम त्यम ब्रवीसी मृतराष्ट्र बोले विदुर संतनु नंदन भीष्म ज्ञानी हैं और भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ही ठहरे अतः इनका वचन परम हित है तुम भी मुझसे जो कुछ कहते हो वह सत्य ही है यथव पाण्डो पाण्डोस्ते वीरा कुंती पुत्रा महारथा तथे व धर्मतः सर्वे मम पुत्रा संचय कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडु के लड़के हैं उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से वे सब मेरे भी पुत्र हैं इसमें संशय नहीं हैं यथव मम पुत्र राज्य विधीये तथा पांडुपुत्राण राज्य संशय जैसे मेरे पुत्रों का यह राज्य कहा जाता है उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी यह राज्य है इसमें भी संशय नहीं है छत्रन गिता तया चेवरू पिणिया कृष्णया चह भारत भरतवंशी विदुर अब तुम्हें जाओ और उनकी माता कुंती तथा उस देव रूपिणी वधु कृष्णा के साथ इन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ दृष्ट्याजीवंत ते पार्था दृष्ट्याजीवत सा वृथा दृष्ट्या द्रुप कन्या च लब्धवंतो सौभाग्य की बात है कि वे कुंती पुत्र जीवित हैं सौभाग्य से ही कुंती भी जीवित है और यह भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया दृष्टिया वर्धा महें सर्वे दृष्टिया शांत दृष्टिया मम परम दुखम अपनी तम महाद्युते महाद्युते सौभाग्य से हम सबकी वृद्धि हो रही है भाग्य की बात है कि पापीपुरचन शांत हो गया और सौभाग्य से ही मेरा महान दुख मिट गया वाच तथो जगाम विधरोधत्रसेस पाण्डवा चारत चा समुपाध रत्ना वसूरी विविधा च्रौपद्या पाण्डवा च यज्ञ वह जी कहते हैं जन्म तदनंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदोजी द्रौपदी पांडव तथा महाराज यज्ञसेन के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के समीप गए तत्र ग धर्म सर्वशास्त्र विशारद्रुपद न्यायतो तो राजुक्त उपदस्थित राजन वहाँ पहुँचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे के क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लगकर नमस्कार आदि पूर्वक मिले सचापे प्रतिजग्राह धर्मेण विदुरम ततः चक्रतुश्च यथा न्याय कुशल प्रश्न संविधम राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का आदर सत्कार किया फिर वे दोनों यथोचित रीत से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे ददर्थ तत्र पांडवा तत् वासुदेव चारत स्नेहा सतान प्राणाम तत भारत विदुर जी ने वहां पांडवों तथा वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण को भी देखा और इसलिए पूर्वक उन्हें हृदय से लगाकर उन सबकी कुशल पूछी तैसा मितबुद्धि पूजि यहा पुनः वचनाधराष्ट्रुक्त प्रपक्षाण राजस्ता पांडुनंदना प्रदत चापी रि विविधा वसून च पांडवाना चकुत्या द्रौपद्या विशापते द्रुप से पुत्राण य दत्ता कौर उन्होंने भी अमित बुद्धिमान बिदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया तदनंतर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र के आज्ञा के अनुसार स्नेह स्नेहपूर्वक युधिष्ठिर आदि पांडव पुत्रों से कुशल मंगल एवं स्वास्थ्य विषयक प्रश्न किया जन्म फिर विदुर जी ने कौरवों की ओर से जैसे दिए गए थे उसी के अनुसार पांडवों कुंती द्रौपदी तथा द्रुपद के पुत्रों के लिए नाना प्रकार के रत्न और धन भेंट किए प्रोवाच चाम द्रुपदम पांडुपुत्राण सन्निधौ के तवस्थ अगाध बुद्धि वाले विदुर जी पांडवों तथा भगवान श्रीकृष्ण के समीप विनीत भाव से नम्रता पूर्वक बोले विदुरवाच राजन शनो महाम सपुत्रश बचो बब धृतराष्ट्र सपुत्र स्वाम महाम सबाधव आभ्रभित कुक कुशलम राजन प्रिय पुनः पुनः प्रीतिमा से दृढ़ चापी न राधिप विदु ने कहा राजन आप अपने मंत्रियों और पुत्रों के साथ मेरी बात सुनें महाराज ट ने अपने पुत्र मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार आपकी कुशल पूछी है महाराज आपके साथ यह जो संबंध हुआ है इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा भिस नौर वही सर्वश कुशलम ताम महाप्राज्य सर्वतः परिप्रेक्ष्यति इसी प्रकार संतनु नंदन महाप्राज भी समस्त कौरवों के साथ सब तरफ से आपकी कुशल पूछते हैं भारद्वाजो महाप्राजो द्रोण प्रिय सुख स्त समय सम ताम कुशलम परिप्रेक्ष्यति आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य भि मन ही मन आपको हृदय से लगाकर कर कुशल पूछ रहे हैं या तो संबंध में तथा सर्वे कौरवाह पांचाल नरेश राजा धृतराष्ट्र आपके संबंधी होकर अपने आप को कितार्थ मानते हैं यही दशा समस्त कौरवों की है न तथा राज्य सम्प्राप्त तेषा प्रेत करी मताह यथा संबंधर्क यथा यधक ग्राम्य यज्ञसेन तवया यज्ञसेन उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ी जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध का सौभाग्य पाकर हुई है एक तदिवा तो भवान प्रस्थापित पांडवान्तु ही पांडुपुत्र तुरंति कुरबो यह जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेज दें समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने और मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं विप्रोषिता दीर्घ काल काल से मे ते चापी नरथर सभा हुका नगरम दृष्टुम भविष्यन्ति तथा प्रथा दीर्घ काल से ये प्रदेश में रह रहे हैं तथा नरश्रेष्ठ पांडव तथा कुंती सभी लोग अपना नगर देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे कृष्णापिच पांचालिम सर्वा कुरुवर स्त्रिय दृष्टुका प्रतीक्षचन कौरव कुल की सभी श्रेष्ठ स्त्रियां हमारे हसनापुर नगर तथा राष्ट्र के सभी लोग पांचाल राजकुमारी कृष्णा को देखने की इच्छा रखकर उसके सुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं स भवान पांडपुत्राण आज्ञापयुमाचिर गमनम सदाराणतत्र मत अतः आप पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए इस विषय में मेरी सम्मति यही है निसृष्टेशया राजन पांडवेशु महात्मसु तथोहम प्रेषय धृतराष्ट्र शीघ्र आगम शि कौंते आ कुंते चम कृष्ण राजन जब आप महामारा पांडवों को जाने की आज्ञा दे देंगे तब मैं यहाँ से राजा धृतराष्ट्र के पास शीघ्र गामी दूध भेजूंगा और वह संदेश कहला देगा कहला दूंगा कि कुंती तथा कृष्णा के साथ समस्त पांडव हस्नापुर आएंगे श्री आदि विदुरं विदुरं आगमन राज्य लंब पर्वण इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंब पर्व में विदुर ध्रुपद संवाद विषयक दो सौ पाँचवा अध्याय पूरा हुआ